श्री रामकृष्ण बचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक, एक पत्र दो एक पद गाते ही गाते सचमुच वे डूब गए समाधि के सागर में निमग्न हो गए समाधि छूटी वे टहलने लगे जो धोती पहने हुए थे उसे दोनों हाथों में समेटते समेटते बिल्कुल कमर के ऊपर चढ़ा ले गए एक तरफ से लटकती हुई धोती जमीन को बुहारती जा रही थी मैं और मेरे मित्र दोनों एक दूसरे को टोच रहे थे और धीरे धीरे कह रहे थे देखो धोती सुंदर ढंग से पहनी गई है कुछ देर बाद ही हतरे की धोती कहकर उसे उन्होंने फेंक दिया फिर दिगंबर होकर टहलने लगे उत्तर तरफ से न जाने किसका छाता और छड़ी हमारे सामने लाकर उन्होंने पूछा क्या यह छाता और छड़ी तुम्हारी है मैंने कहा नहीं साथ ही उन्होंने कहा मैं पहले ही समझ गया था यह छाता और छड़ी तुम्हारी नहीं है मैं छाता और छड़ी देखकर ही आदमी को पहचान लेता हूँ अभी जो एक आदमी आया था उल जुलूल बहुत कुछ भग गया ये चीज़ें निस्संदेह उसी की है कुछ देर बाद उसी हालत में चारपाई पर वायब्य की तरफ बूं करके बैठ गए बैठे ही बैठे उन्होंने पूछा क्यों जी क्या तुम मुझे असभ्य समझ रहे हो मैंने कहा नहीं आप बड़े सभ्य हैं इस विषय का प्रश्न आप करते ही क्यों हैं श्री रामकृष्ण अजय शिवनाथ आदि मुझे असभ्य समझते हैं उनके आने पर धोती किसी न किसी तरह लपेटकर कर बैठना ही पड़ता है क्या गिरीश घोष से तुम्हारी पहचान है मैं कौन गिरीश घोष वही जो थिएटर करता है श्री राम कृष्ण हाँ मैं कभी देखा तो नहीं पर नाम सुना है श्री राम वह अच्छा आदमी है मैं सुना है वह शराब भी पीता है श्री के पिए पिए ना कितने दिन पिएगा फिर उन्होंने कहा क्या तुम नरेंद्र को पहचानते हो मैं जी नहीं श्री के मेरी बड़ी इच्छा है कि उसके साथ तुम्हारी जान पहचान हो जाए वह बीए पास कर चुका है विवाह नहीं किया मैं जी तो उनसे परिचय अवश्य करूंगा श्री के आज रामदत्त के यहाँ कीर्तन होगा वहाँ मुलाकात हो जाएगी शाम को वहाँ जाना मैं जी हाँ आऊँगा श्री रामकृष्ण हाँ जाना ज़रूर जाना मैं आपका आदेश मिला और मैं न जाऊँ अवश्य जाऊँगा फिर वे कमरे की तस्वीरें दिखाते रहे पूछा क्या बुद्ध देव की तस्वीर बाज़ार में मिलती है मैं सुना है कि मिलती है श्री रामकृष्ण एक तस्वीर मेरे लिए ले आना मैं जी हाँ अब की बार जब आऊँगा सांस लेता आऊँगा फिर दक्षिणेश्वर में उन श्रीचरणों के समीप बैठने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला उस दिन शाम को राम बाबू के यहाँ गया नरेंद्र को देखा श्री रामकृष्ण एक कमरे में तकिए के सहारे बैठे हुए थे उनके दाहिनी और नरेंद्र थे मैं सामने था उन्होंने नरेंद्र से मेरे साथ बातचीत करने के लिए कहा नरेंद्र ने कहा आज मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है बोलने की इच्छा नहीं होती मैं रहने दीजिए किसी दूसरे दिन बातचीत होगी उसके बाद उनसे बातचीत हुई थी अल्मोड़े में शायद अट्ठारह सौ ईस्वी की मई या जून के महीने में श्री राम कृष्ण की इच्छा पूरी तो होने की ही थी इसलिए 12 साल बाद वह इच्छा पूरी हुई आह स्वामी विवेकानंद जी के साथ अल्मोड़े में वे उतने दिन कैसे आनंद में कटे थे कभी उनके यहाँ कभी मेरे यहाँ और कभी निर्जन पहाड़ की चोटी पर उसके बाद फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई श्री राम कृष्ण के इच्छा पूर्ति के लिए ही उस बार उनसे मुलाकात हुई थी श्री राम कृष्ण के साथ भी सिर्फ चार पाँच दिन की मुलाकात है परंतु उतने ही समय में ऐसा हो गया था कि उन्हें देखकर जी में आता था जैसे हम दोनों एक ही दर्जे के पढ़े हुए विद्यार्थी हों उनके पास हो जाने पर जब दिमाग ठिकाने आता था तब जान पड़ता था कि बाप रे किसके सामने गए थे उतने ही दिनों में जो कुछ मैंने देखा है जो कुछ मुझे मिला है उसी से जी मधुमय हो रहा है उस दिव्यामृत वर्षीय हास्य को यत्नपूर्वक मैंने हृदय में बंद कर रखा है अजी, वह आश्रय आश्रयहीनों का आश्रय है और उसी हास्य से बिखरे हुए अमृतकलों के द्वारा अमरीका तक में संजीवनी का संचार हो रहा है और यही सोचकर हृष्यामी च बहुर ऋष्यामीच पुनः पुनः मुझे रह रहकर आनंद हो रहा है